आज दो मार्च 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहत्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम अद्वैत दर्शन पढ़ने के क्रम में ईशावास्य उपनिषद पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अब तक हम ईशावास्य उपनिषद के तीन सूत्रों पर चिंतन कर चुके हैं तीन सूत्र तीन गुणों से संबंधित थे पहला सूत्र ईसावास्यदम सर्वम यंच जगत जगत तकते नुंज था मा गृद्रद्धन यह पहला सूत्र उस साधक के लिए अनुकूल है जो सत्वगुणी है अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुकूल उसने सत्वगुण का अपना जीवन पाया है जिसके विचार सत्वगुणी हैं जिसका जीवन सात्विक है वही इस बात को हृदयंगम करने की क्षमता रखता है क्योंकि सब कुछ ईश्वर में देखना अपना पराया अच्छा बुरा का भेद न हो हृदय में प्रेम परिपूर्ण हो परिपूर्ण यानी किसी के लिए भी प्रेम कम न हो और किसी के लिए भी अतिरिक्त नहीं प्रेम मोह से अलग है मोह में निश्चित रूप से वो होते हैं जिनको हम मोह के घेरे से बाहर रखते हैं प्रेम एक ऐसी अवधारणा है जो किसी को अपने घेरे के बाहर नहीं रखती प्रेम सबको अपने में समाहित करके रखता है तो ईसा वासम सर्वम यह सर्वोच्च ज्ञान है और ये प्रेम का सर्वोच्च शिखर है जहाँ पर के सब कुछ अपना अपने शरीर के हिस्से की तरह होता है दूसरा सूत्र जो पढ़ा था दूसरे सूत्र को कर कर्म करने की शिक्षा दी गई थी दूसरे सूत्र में कि कुरवर ने वह कर्माणी जिजे छत समाह कर्म करते हुए सौ साल तक जीने की इच्छा करें यहाँ दो कारणों से दी गई है कि तीसरा जो है सूत्र वो अकर्मण्यता का है तो अकर्मण्यता की तुलना में कर्म करने की शिक्षा दी गई ज्ञान की तुलना में नहीं यहाँ हम ठीक से इस बात को समझ लें कि सीढ़ी एक है सीढ़ी दो है सीढ़ी तीन है ती, तीसरी सीढ़ी हमारा लक्ष्य है तो तीसरी सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर आने का नहीं कह रहे लेकिन नीचे पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाने की बात कह रहे इस बात को ना समझने की वजह से कभी कभी इस बात का भ्रम होने लगता है कि कर्म की शिक्षा दी गई है उपनिषदों में कि कुरवन्य वे कर्माणि कर्माणी जिज वे छतम समा सौ साल तक कर्म करते रहो कर्म करते रहो का मतलब यह है कि आरंभ में हमको हमारी आवश्यकता के अनुसार जैसे हमको अपनी जरूरत है संसार में अपना परिवार पालना है रोटी कपड़ा मकान अपने बच्चों की परवरिश इन सब के लिए जो हमको आवश्यक साधन है इनको जुटाना है उसके लिए प्रारंभिक रूप से हम सकाम कर्म करते हैं जिसमें हम अपने आवश्यकताएँ और इच्छाओं की पूर्ति करते हैं हमारे जीवन में कभी कभी कुछ विशिष्ट इच्छा होती है कि ये इच्छा ज़रूर है चाहे वो हमारी मूलभूत आवश्यकता नहीं हो फिर भी ये एक इच्छा है उसका कोई कारण नहीं तो उस इच्छा की भी पूर्ति करने का वेद अनुमति देते हैं कि उस इच्छा की भी आप पूर्ति करिए जो आपकी मूलभूत आवश्यकता और इच्छा है उसकी पूर्ति करिए उसके लिए वैदिक ज्ञान का आश्रय लीजिए सांसारिक ज्ञान का आश्रय लीजिए और वो उस इच्छा की पूर्ति करिए लेकिन उस पूर्ति के बाद में जब मानसिक परिपक्वता प्राप्त हो जाती है तब हमको अपने कर्मों को निष्काम भाव से करने का प्रयास करना चाहिए कि जब हम अपने मालिक का काम समझकर संसार के काम करेंगे जिसमें हम लिप्त नहीं होते चाहे वो काम अच्छा हो बुरा हो यही निष्काम कर्म करने की शिक्षा संपूर्ण श्रीमद भागवत गीता में कृष्ण ने कही है कि जो कुछ हमको हमारा नैसर्गिक रूप से जो हमको करते हुए प्राप्त हुए हैं जैसे क्षत्रिय के नैसर्गिक करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा करना आत्ताइयों काटना, तो उस कार्य में आप जो भी करेंगे चाहे उसके लिए आपको गुरु के सामने खड़ा होना पड़े चाहे आपके चाचा के सामने ससुर के सामने बंधु बांधवों के सामने उनकी विपरीत दिशा में खड़ा होना पड़े तो भी आपका खड़ा होना ही धार्मिक है भागना धार्मिक नहीं है क्योंकि अपना कार्य करना आपकी जो नैसर्गिक कर्म मिला है उसको कर्म करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और उससे भागना सन्यास नहीं है संन्यास तो वो है जब हम उस कर्म पे फल की इच्छा न करें तो ये हमारा निष्काम कर्म है तो उपनिषद कहते हैं कि पहले सकाम कर्म तदंतर निष्काम कर्म और जब आप लंबे समय तक निष्काम कर्म करोगे तो हमारी भूमि तैयार हो जाती है ज्ञान के लिए हमारे हृदय की भूमि ज्ञान के लिए ऐसे तैयार हो जाती है कि तब उसमें ज्ञान का अवतरण अवश्यम भावी हो ज्ञान हृदय में अवतरित होने लग जाता है इस सब के लिए लंबा समय चाहिए अगर हमारे पूर्वजन्म के कर्मों के अनुकूल ज्ञान मार्ग में ही पैदा हुए हैं गुण में ही तो हो सकता है कि हम बचपन में ही ईसा भाषा में सर्वम समझ में आ जाए लेकिन अगर नहीं हम रजोगुण के व्यक्ति हैं रजोगुण के व्यक्ति हैं जो मेहनती हैं कर्मशील हैं कर्मठ हैं हर कार्य को ईमानदारी और शिद्धता से करना चाहते हैं वो कर्मयोगी हैं तो अगर हम कर्मयोगी हैं हमारा जीवन रजोगुण के अधीन है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लंबे समय तक जिएं ताकि सकाम फिर निष्काम कर्म के बाद हम इसी जीवन में तीसरी सीढ़ी के स्पर्श करने की योग्यता प्राप्त कर ले हम ज्ञान मार्ग की योग्यता प्राप्त कर ले। लेकिन कर्म करने की सलाह सिर्फ तब दी गई है जब व्यक्ति रजोगुण के अधीन है वो अभी ज्ञान मार्ग में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं है या उसकी समझ उसके अनुकूल नहीं है क्योंकि तीसरा जो सूत्र दिया था तीसरे सूत्र में कहा गया था कि जो लोग तमोगुण के अधीन अपना जीवन शुरू करते हैं या जो रजोगुण के अधिकारी हैं लेकिन आलस्य और प्रमाद के कारण तमोगुणी व्यवहार करने लगते हैं। तमोगुणी व्यवहार क्या है सबसे पहला है अकर्मण्यता हम कुछ नहीं करेंगे बैठे बैठे खाएंगे हमारे पिताजी ने बहुत सारा छोड़ गए, अब हम उसको बैठे बैठे खाएंगे ये अकर्मण्यता तमोगुणी व्यवहार है इसके अलावा एंटी सोशल एक्टिविटी संसार में जो प्रेम सद्भाव और आपसी भाईचारे के साथ रहने के तुलना में जब हम किसी का ही धरण करके अपना पैसा बनाएंगे किसी को चोट पहुंचा के अपना पैसा बनाएंगे या बेईमानी से अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे तो ये सब कुछ तमोगुणी व्यवहार है तो तमोगुणी व्यवहार के लोगों की गति तीसरे सूत्र में बताई गई कि वो लोग गहन अंधतम अप्रकाश के लोक में प्रवेश करते हैं असूर्या नाम तेलोका असूर्या नाम तेलोका अंधेर तमसाव्रता वो लोग प्रवेश किसमें करते हैं और कब करते हैं जब वो शरीर त्यागते हैं प्रेत भी गति जब वो अपना शरीर त्यागते हैं तो वो उन लोकों में प्रवेश करते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है ये प्रतीकात्मकता है असूर्य का मतलब होता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता यानी जो घनघोर अंधकार है सूर्य का प्रकाश उसका शुक्रता उसकी तेजस्विता इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर आनंद है प्रेम है शांति है सुख है और जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ रात्रि है तम है दुख है तो वो लोग उस लोक में प्रवेश करते हैं जहाँ अंधेरा है अंधेरे लोक में प्रवेश करते हैं कौन लोग प्रवेश करते हैं जो या तो असामाजिक हैं समाज के खिलाफ काम करते हैं इस संसार की यूनिटी को धता बता देते हैं वो इस यूनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते स्वीकार नहीं करते कि संसार एक है और हम इसमें अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी और इसी संसार की उतनी ही महत्वपूर्ण अंग जो दूसरा व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है उसका हम नुकसान करने को तैयार हैं ऐसे लोग गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं इन लोगों की तुलना में कर्म करने की सलाह दी कि आप कुर्य वह कर्म आए जिज वह छतम समाह यानी सौ साल तक कार्य करें सौ साल प्रतीक है सौ साल यानी सौ साल तक जीने की तमन्ना करें कई ऐसा नहीं हो कि मानव जन्म जल्दी समाप्त हो जाए और अभी हमारी सकाम कर्म, कर्म करते करते जीवन नष्ट हो जाए या निष्काम करने की इच्छा जागृत हो लेकिन जीवन समाप्त हो जाए हम चाहते हैं कि इसी जीवन में ज्ञान प्राप्त हो जाए ये समझ में आ जाए कि परमेश्वर ही है और कुछ भी नहीं तीसरी आंख खुल जाए और प्रलय हो जाए संसार हमको इसके मूल स्वरूप में दिखाई दे जाए क्योंकि तीसरी आंख है प्रलय क्या है वही है जब हमको हर चीज़ का मूल स्रोत दिखाई दे जाए ये पत्थर है तो शिव से आया है ये विचार है तो शिव से आया है ये व्यक्ति है तो शिव से कुत्ता है तो शिव से चोर ऊंचा का बदमाश भी आया है तो उसका श्रोध भी वही है जो मेरा अपना है इसलिए जब हमको सबके मूल श्रोत दिखाई देने लगे जैसे कि एक जोहरी को समस्त भिन्न भिन्न जेवरों के अंदर स्वर्ण दिखाई देता है उसकी नजर इस बात पर नहीं होती कि डिजाइन क्या है कैसा है उसकी इस बात पर होती नज़र कि स्वर्ण कैसा है कितना है इसी तरह से एक योगी की निगाह होती है कि संसार में सब कुछ ईश्वर में है ये दृष्टि विकसित करना यही योग्यता विकसित करना यही एक योगी का सर्वोच्च लक्ष्य है अपनी ये विजन चेंज करने का तो पहला है सतुगुणी दूसरा है रजोगुणी साधक के लिए सलाह है कि उसे तुरंत कर्मठता में लग जाना चाहिए उसे अकर्मण्यता के गर्त में कहीं वो न गिर जाए इसलिए उसे ताकत दी गई है कि तुम कर्म करते चले जाओ क्योंकि अकर्मण्यता सकाम कर्म से भी बुरी अकर्मण्यता या दुष्कर्मण्यता सकाम कर्म से भी बुरी है इसलिए उन्होंने स्टेज कर दी तीन कि सबसे बुरी स्टेज लेकिन उस बुरी स्टेज में न गिरोकी तुलना में सकाम कर्म का कार्म करने की सलाह दी गई है ताकि लंबे समय जीते हुए उस सकाम कर्मों को करते हुए तुम्हें ज्ञान की योग्यता प्राप्त हो जाए बीच में आप निष्काम कर्म करो और तदनंतर आपको ज्ञान मार्ग की योग्यता प्राप्त हो जाए ये हमारे तीन आरंभिक स्रोत पढ़े थे अब इसके अगले स्टेज में वो अगले चार सूत्रों में आत्मा क्या है ये बताते हैं ये बताते हैं कि हम जिस चीज़ की बात करते हैं चैतन्य की या ब्रह्म की या आत्मा की ये मूलतः एक ही है हम उस चैतन्य बोल सकते हैं उसको आत्मा बोल सकते हैं या ब्रह्म बोल सकते हैं हम ब्रह्म उसको मूल रूप में बोलते हैं आत्मा उसको जो हमारे जीव के साथ में हमारे परिचय होता है उसका उसको हम आत्मा बोलते हैं लेकिन आत्मा का मतलब क्या है आत्मा का मतलब होता है अंतिम सत्य किसी भी वस्तु की आत्मा यानी उस वस्तु की मूल सत्य कि वो वस्तु कहाँ से आई है उसका स्रोत क्या है और जिससे वो बनी है उसकी अपनी कंस्टिट्यूशन क्या है अगर हम थोड़ा सा विषयांतर करें और पहला सूत्र हमारा शिव सूत्र का देखें कि चैतन्य मात्मा वो यही बताते हैं कि आत्मा यानी अंतिम सत्य और चैतन्य में या ने वो जो सबको चेतन किए हुए हैं जो सबको अस्तित्व में लाए हुए हैं वही अंतिम सत्य है और वो ये नहीं बोल रहा रहे किस चीज का अंतिम सत्य है ये वास्तव में पूरे ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है एक कंकर पत्थर से लेकर व्यक्ति जीव जो कुछ भी है इस स्थावर जंगम संसार में उस सबका अंतिम सत्य वही चैतन्य है वो दो शब्दों में चैतन्य महात्मा पूरा आध्यात्म अपने आप में समट जाता है कि सब कुछ ईश्वर है आत्मा का मतलब होता अंतिम सत्य आत्मा मतलब कोर ट्रूथ जो सबसे अंतिम छिलके निकालने के बाद में कोर में जो बचता वही ट्रूथ वही अंतिम सत्य यानी हम किसी चीज़ की अनुसंधितता करते जाएँ उसको रिट्रोस्पेक्टिव ट्रेस करें उसकी ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया फिर वो कहाँ से आया इसका हम वंशावली बनाते चले जाएँ तो अंत में ये उसी चैतन्य पे जाके समाप्त होगी कोई भी वंशावली किसी भी की मेरी बनाऊँ कि मेरे पिता उनके पिता उनके पिता तो वहाँ पर वंशावली वहीं परम पिता पर जाके टिक जाएगी और वही जो चैतन्य स्वरूप है चाहे कंकर पत्थर की वंशावली बनाओ इस तरह से एक सूत्र है चैतन्य महात्मा जो हमको सभी संसार में समृष्टि से चैतन्य रूप में देखने की शिक्षा देता है तो हमको यहां पर अब अगले चार सूत्रों में वो ब्रह्म का स्वरूप बतलाते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है चेतना क्या है यहां कहते हैं अनेक दे यहाँ पर एक बात थोड़े से हमने पिछली बात भी समझे थे और अभी फिर से इस बात को ध्यान से समझ लें कि यहाँ पर जो भाषा का उपयोग होगा वो अटपटी सी लगेगी भाषा अटपटी से कैसे लगेगी हमने हजारों रेलवे स्टेशन देखे हर जगह ओवरब्रिज दिखे पर विक्टोरिया टर्मिनल पर ओवरब्रिज नहीं दिखा क्योंकि वहाँ पर तो रेल खत्म हो रही है उसके रेल के इंजन के सामने से जाया जा सकता है तो फिर हमको ओवरब्रिज की क्या जरूरत क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है क्योंकि वो अंतिम है वो शिखर है वहाँ रेल की लाइन खत्म हो गई तो वहाँ पर हमको ओवरब्रिज की क्या जरूरत जहाँ रेल खत्म हुई लाइन उसके सामने से निकल के अंदर क्रॉस कर जाएंगे ये इसलिए हमको वो स्टेशन ज़रा अटपटा लगेगा कि एक भी यहाँ पर तो ओवरब्रिज नहीं दिखाई दे रहा ऐसे ही हमको यहाँ की भाषा बड़ी अटपट्टी दिखाई देगी क्यों अटपट्टी दिखाई देगी कि ये निरूपण करने वाले का निरूपण है हम संसार को उंगली दिखा सकते हैं ये ये लेकिन इसको इस उंगली दिखाने वाले को उंगली दिखाना है बड़ा कठिन काम इस, इसी उंगली से इसी उंगली को कैसे उंगली दिखाएं इसी भाषा से इसी भाषा के जनक को कैसे वर्णन करें यही कारण है कि भाषा थोड़ी अटपटी सी हो जाती है लेकिन जैसे भी होती है ये कवि की कल्पनाओं का शिखर है जिसने भी ये लिखी है किसी भी काव्य से जो आनंद मिलता है उस आनंद का भी शिखर है हम इसकी थोड़ी सी देखें कैसा लगता है कि अनेक देकम मनसो मनसोजी होनेज देकम जो नहीं चलता है मनसो जवी लेकिन वो मन से भी तेज चलता है वो नहीं चलता लेकिन वो मन से भी तेज चलता है मनसो जवी हो मेहनत देवा आपने वन पूर्वमर्श वो देव का मतलब होता है इंद्रिया वैदिक भाषा में समस्त इंद्रियों को देव कहा जाता है जैसे हमारे नेत्र है नेत्र का एक देवता है कर्ण का देवता है जबान का देवता है स्पर्श का देवता है तो ये देवता इंद्रियों को कहा जाता है ये देवता आत्मा के और स... रचना है जो संसार है हमारे इनके बीच में पुल का काम करते हैं ब्रिज का काम करते हैं हमने क्या बनाया अब हम जाने कि हमने क्या बनाया। जैसे हमने रोटी बनाई सब्जी बनाई और आप हम उसको खा के चख के देखते हैं कि हाँ कैसी बनी ऐसे ही परमेश्वर संसार को बनाता है और फिर उसका आस्वादन करता है कि हाँ हमने क्या बनाया और कैसा बनाया इसके लिए उसे एक ब्रिज की जरूरत होती वो स्वयं किसी भी इंद्रिय से परे उसे किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं है लेकिन जब वो आत्मा में शरीर के अंदर एक सीमित जीवात्मा के रूप में रहता है तो उसे इंद्रियों की जरूरत होती है तो वो अरेंज देखम वो नहीं चलता है और मनसो हो मन से भी तेज चलता है और नैनत देवा आपने वन पुरुम यानी वो देवों के पकड़ में नहीं आता इन इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता ना आँख की पकड़ में आएगा कि आंख से दिख जाए कि कहाँ रखा आत्मा या कान से सुन जाए कि वो कहीं बोल रहा है या कभी जवान जवान से हम चख लें क्योंकि चखने वाला आत्मा देखने वाला आत्मा है, है सुनने वाला आत्मा है तो वह बाहर से थोड़ी सुना नहीं देगा क्योंकि सुनने वाला आत्मा तो अंदर बैठा है देखने वाला चित्र देखेगा लेकिन उस चित्र को देख कौन रहा है आंखें तो चित्र दिखाती हैं वो तो इंस्ट्रूमेंट है करण है इसलिए वो करण कहते हैं करण यानी है इंस्ट्रूमेंट आंख तो एक चित्र दिखाती है एक चित्र को फोकस करती है लेकिन वो उसमें प्रयोजन किसका है इंटेंशन किसका है कौन देखना चाहता है उस चित्र को वो आत्मा है तो फिर जो देखने वाला है उसका चित्र कैसे देखेगी वो आंख क्योंकि ये तो जिसका इंटेंशन है वो उस पर्दे के पीछे खड़ा होकर देख रहा है कान परमेश्वर की आवाज कैसे सुनेंगे क्योंकि परमेश्वर उस कान से आने वाली आवाज को सुन रहा है यानी इन समस्त देवों के पीछे एक ब्रह्म की शक्ति खड़ी है जो इन देवों को अपना अधिकार देके बैठी कि तुम देख सकते हो तुम सुन सकते हो तुम छू सकते हो तुम सूख सकते हो तुम कर्म कर सकते हो तुम चल सकते हो इस तरह से हमारे दस इंद्रियों का और इनका एक समन्वयक होता है मन ये ग्यारहवीं इंद्री कही जाती तो इन इंद्रियों के पकड़ में वो नहीं आता नैन देवा आप जो मन पूर्वमर्षत वो क्यों नहीं पकड़ में आता है कि वो उससे पूर्व में आया हुआ है जो बाद में आता है वो पूर्व आने वाले से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता जैसे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊँ मैं अपने पिता से बड़ा नहीं हो सकता मेरी कितनी भी वृद्धावस्था हो जाए और मेरे पिता कितने भी वृद्ध हो जाए मैं अपने पिता से बड़ा नहीं हो सकता उनसे बड़ा हो ही नहीं सकता मैं कहता मैं उनकी उम्र को पकड़ लूँगा असंभव है क्योंकि मैं जैसे जैसे भगूँगा उनकी उत्ती गति से उम्र बढ़ेगी और मैं उतना पीछे रहूँगा हमेशा कभी आगे जा ही नहीं सकता जिससे कहते हैं कि इसको मन से तेज गति से तेज चलने वाला है आत्मा को इंद्रियों द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता ये उसका सबसे पहला क्वालिफिकेशन है वो अगुण है निर्गुण है लेकिन अगर हम उसको किसी भाषा से न समझें तो हम उसकी बात ही नहीं कर सकते उसके लिए सर्वोच्च तो ज्ञान है कि शांत चित्त तो ध्यान है अंतर्यात्रा है लेकिन हम सब उस योग्यता को प्राप्त करना चाहते हैं वो योग्यता आज हमें होती तो हमको किसी चीज़ की बात की भी ज़रूरत नहीं थी कि हम कोई चर्चा करने की लेकिन चूंकि हम उस ज्ञान को प्राप्त करने की अर्हता को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए इन सब चर्चाओं की ज़रूरत है तो वो ये एक क्वालिफिकेशन या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए है ना कि वह तेज से तेज चलने वाले से तेज है जबकि वो स्वयं नहीं चलता वो तेज से तेज कौन चलता है संसार में मन मन से तेज कोई गति किसी की नहीं है मन एक क्षण में ब्रह्मलोक पहुंच जाएगा यहाँ से आपको अगर इंदौर जाना है तो कोई सी भी गाड़ी ले लें लेकिन मन उसके पहले पहुंच जाएगा क्योंकि मन से ज़्यादा तेज गति किसी चीज़ के संसार में नहीं है लेकिन ये मन से भी तेज है मन सो जब यो मन से भी तेज है और जब मन वहाँ जाता है एक क्षण भर में अगर ब्रह्म भी चला जाए तो मालूम पड़ता है कि वो तो पहले ही वहाँ बैठा है वो चैतन्य तो पहले से वहाँ पर विराजमान है इसलिए कहते हैं भाषा विरोधाभासी प्रतीत होती है कि जब वो नहीं चलता तो फिर मन से तेज वहाँ कैसे पहुँच जाता है लेकिन वो पहुँचने जाता है वो पहले से ही वहाँ पर उपलब्ध है इसलिए वो कितनी भी आप तेज़ी से चलो आप आपकी छाया को नहीं उलांग सकते आप जितनी भी तेज चलोगे आपकी छाया उतनी तेज आपके आगे चलेगी इस तरह से इंद्रियों के द्वारा उस ब्रह्म को नहीं पकड़ा जा सकता न देखा जा सकता अगला है तद अत्यति तिष्ठन वह न चलते हुए भी तेज से तेज चलने वाले का अतिक्रमण कर जाता है अत्यति का मतलब होता है अतिक्रमण कर जाना ट्रांसजेंड कर जाना वह तेज से तेज चलने वाले से भी तेज चल उसका अतिक्रमण कर जाता है तिष्ठन यानी बैठे बैठे ही वह बैठे बैठे ही तेज से तेज चलने वाले का अतिक्रमण कर जाता है ये भाषा हमको फिर अटपटी सी लगती है कि कौन जो बैठा है वो तेज से तेज चलने वाले का अतिक्रमण कैसे कर सकता है लेकिन वो सर्वव्यापी होने के कारण और अखंडित होने के कारण सर्वव्यापी और वन यूनिट है अखंड है इसलिए वो जहाँ पर भी वो वही वह है ऐसा नहीं कि वहां पे गए तो कोई दूसरा आत्मा बैठा हुआ था हम ब्रह्मलोक लोग गए हमको वहाँ भी आत्मा मिला कि वो तीसरा आत्मा था ऐसा नहीं है वो अविभाजित एक यूनिट है सिंगुलर यूनिट है जो हर जगह पर सब जगह पर वही आत्मा है इसलिए वो तेज से तेज चलने वाले से तेज जबकि वो स्वयं बैठा हुआ है तस्वीर नपो मातृश्वादाती अब यहाँ पर उन्होंने बताया ऋषि कहता है कि इसी आत्मा के भय से मातृश्वा दधाती आपका मतलब होता है जल मातृश्वा का मतलब होता है अंतरिक्ष में विचरण करने वाली या वायु वायु जल को ग्रहण करती है या बादल बनाती है बरसात करती है यह प्रतीक रूप से एक आदि लाइन में उन्होंने ये बात कह दी कि जो प्रकृति है इसकी गुलाम है इसके आधीन है जो ब्रह्म है उसके अधीन है प्रकृति और प्रकृति वैसा काम करती है जो ब्रह्म चाहता है समय पर ऋतु आती है समय पर पजझड़ होता है समय पर सूर्योदय होता है समय पर चंद्रमा की कलाएं परिवर्तित होती हैं समय पर ग्रहण लगता है समय पर ग्रहण छूटता है समय पर बच्चा परिपक्व होता है ये सब प्रकृति के अंदर जो नियम बने हैं वो किसके अधीन है कोई भी नियम बिना नियामक के नहीं होता कोई भी नियम अगर है तो उसका नियम बनाने वाला अवश्य है क्योंकि जब भी कोई नियम अस्तित्व में है तो बिना किसी के बनाए नियम के वो नियम अस्तित्व में नहीं आ सकता तो प्रकृति के नियम किसके आधीन है किसका प्रयोजन है जिसके अधीन वो प्रकृति के नियम अपना काम करते हैं तो ऋषि कहते हैं कि वो प्रकृति के नियम इसी चैतन्य के अधीन है इसी ब्रह्म के अधीन है जिसके भय से ऋतु में समय पर आती हैं प्रकृति अपना काम करती हैं जिसके भय से जो वायु है जल को उठा के रखती है वो इतना काम क्यों करेगी इतने सारे पानी को उठा के ले जाना और पूरे देश में बरसात करना वो इसलिए करती है क्योंकि वो उसके अधीन है और उसकी इच्छा का अनुसरण करना ही उसकी मजबूरी है उसका कर्तव्य है ये एक श्लोक है जो आपको इंगित करता है कि आत्मा को हम कैसे कॉन्सेप्ट करें क्योंकि सबसे बड़े आत्मा का दिमाग में स्वरूप बनाना बड़ा कठिन काम है क्योंकि ये दिमाग के पीछे खड़ी है दिमाग के सामने जो खड़ा है उसका स्वरूप बन जाता है आदमी कैसा है ये मकान कैसा है ये मौसम कैसा है ये वातावरण कैसा है ये रुपया पैसा कैसा है ये जॉब कैसा है ये मशीन कैसी ये कार कैसी हम बाहर हमारे सामने की सब चीज़ों पर अच्छी तरह से मानसिक चित्र बना लेते लेकिन परमेश्वर का शब्द चित्र बनाना बड़ा कठिन है क्योंकि वो उस मन के पीछे खड़ा है इसलिए हम इन अटपटी सी भाषाएं लगती हमको तो। इसी में हम उसका परमेश्वर का शब्द चित्र बना रहे हैं दूसरा है तज एजती ती तदूर है तदवंती के वह एजती कंपन करता है ये चलता है तन्या जती वह नहीं चलता दोनों एक साथ दोनों बात कह दी कि वह कंपन करता है चलता है और वह नहीं चलता अब यहां दोनों किस दृष्टि से एक द्वैत की दृष्टि है एक अद्वैत की दृष्टि द्वैत की दृष्टि से वह चलता है हम कहते हैं भगवान का आह्वान करो वो यहां जाएंगे वो ब्रह्मलोक में बैठे हैं हम यहाँ चलेंगे वो शिवलोक में शिवजी बैठे हैं गोलोक के अंदर हमारा जाना है क्योंकि हम यहाँ तो गोलोक है हमको तो वहाँ जाना है इस तरह कैसे हमारे भिन्नता के दृष्टि में वो चलता है हम भगवान का आह्वान करते हैं भगवान आ जाते हैं तो, क्योंकि आह्वान क्या और भगवान आ गए लेकिन ये तब जब हमारी दृष्टि द्वैत तो की लेकिन अद्वैत दृष्टि से तदय जाती वह नहीं चलता क्योंकि हम आह्वान भी करेंगे तो आह्वान करने वाला भी तो ब्रह्म है और हम कहें कि यहाँ बीरा ये यह सुपारी रखिए आपके लिए इस पर बैठिए तो वो सुपारी भी तो ब्रह्म है तो फिर हम किसका आह्वान करेंगे कौन आह्वान करेगा और उसको कहाँ बिठाएंगे क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं था तो वहाँ से आने के बाद यहाँ बैठ गया लेकिन वो तो यहाँ पहले से ही था हम पहले ही कहते थे कि वो मन से भी तेज चलता है और हर जगह पहले पहुँच जाता है तो क्या इस जगह पर वो नहीं था जहाँ पर कि हम कहते हैं आके बैठिए वो तो पहले से था इसलिए वह नहीं चलता ये दृष्टि पर डिपेंड करता है हम अगर द्वैत्व वाली दृष्टि है तो हम कहेंगे तद्न और अगर द्वै अद्वैत दृष्टि है तो कहेंगे तद नहीं जीती द्वैत्व वाली तदी यानी वो चलता है और वो नहीं चलता तद है वह दूर है वो तद्वंतिक है वह पास है वह दूर है और वही वह अगला शब्द बोलते हैं कि वह बहुत पास है अगर आप अपने भीतर और अपने आसपास के वातावरण में सिर्फ शिव को देखते हैं या चैतन्य को देखते हैं तो वो पास उससे ज्यादा पास क्या हो सकता है मुझसे पास में और कौन हो सकता है मेरे पास मुझसे ज्यादा पास क्या हो सकता है मैं सदा ही मेरे पास रहता हूं आप तो हो सकता है थोड़ी देर में दूर चले जाओगे ये बिल्डिंग मेरे से दूर चले जाएगी मेरे मित्र मुझसे दूर चले जाएंगे ये कपड़े मेरे से दूर चले जाएंगे लेकिन मैं अपने आप से दूर कैसे जाऊँगा मैं अपने आप से दूर कभी जा ही नहीं सकता इसलिए वो कहता है तद दूर है तद्वंती है वो सबसे पास है अगर अद्वैत दृष्टि है तो वो सबसे पार है और अन्यथा वो तदर है हम कहते हैं भगवान को ढूंढ रहे हैं मिले नहीं तो वो बहुत दूर है ये इस बात पर निर्भर करता है कि जब हमको समझ में आ जाती है कि वो क्या है तो वो पास आ जाता है और जब हमको नहीं समझ में आता तो हमको लगता है कि वो परमेश्वर बहुत दूर है तो इसके आगे वही बात स्पष्ट करते हैं तद अंतरस्थ सर्वस्व वो सबके भीतर है जब सबके भीतर है तो वो पास से भी पास क्योंकि पास से शब्द भी बेईमानी पास से शब्द भी आदि है पास तो तब होगा जब दो हैं तो पास पास लेकिन जब वो अलग है ही नहीं मैं और जिसको ढूंढ रहा हूँ वो एक ही चीज है तो फिर क्या पास और क्या दूर तो सबके भीतर है तदंतर से सर्वस्व तद, तदु सर्वस्व वो सबके बाहर भी है अब यह दृष्टि यूनिफाइड विजन मेरे भीतर मैं और मेरा संसार ये सब कुछ वही ईश्वर है ये दृष्टि आते ही हमको समझ समझना ईसावासम ए दम सर्वाणु ये सब कुछ परमेश्वर है तो वो सबके पास है सबके दूर है सबके अंदर है सबके बाहर है और सबके बाहर से मतलब पूरा विश्व पूरा ब्रह्मांड पूरी यूनिवर्स वही है यस्तु सर्वाणि भूतानि भूतानी यश तो आत्मन्य व इस तरह से समस्त भूत भूत का मतलब होता है एग्जिस्टिंग थिंग्स जो भी अस्तित्व में है उसको हम भूत बोलते हैं वैदिक भाषा में भूत का मतलब होता है जो कुछ अस्तित्व में है एक कुत्ता भी भूत है और एक व्यक्ति भी भूत है और एक टेबल भी भूत है भूत मीन्स वन थिंग विच एग्जिस्ट जो अस्तित्व में है वो भूत कहलाता है तो यस्तु सर्वाणी भूतानी जब समस्त भूत आत्मन्य व आत्मा रूप में दिखाई देने लग जाते हैं जब समस्त भूत आत्म रूप में दिखाई देने लग जाते हैं जो कुछ एग्जिस्ट कर रहा है जो कुछ अस्तित्व में है वो हमको जब आत्म रूप में दिखाई देने लग जाता है कि ये आत्मा का दूसरा रूप है तब क्या होता है सर्वभूतेषु चात्मा नतो नीचुपत जब हम सबको आत्मा के रूप में देखते हैं तो फिर ततो ना तत्व नीजगुप्त यानी तब घृणा हृदय समाप्त हो जाती है क्यों समाप्त तो हो जाएगी कभी यह हाथ इस हाथ से घृणा कर सकता इस हाथ में चोट लग जाएगी तो भी यह हाथ सहायता करेगा इसमें लगेगी तो यह हाथ सहायता करेगा यहाँ ना तो कोई उपकार है ना अपकार न कोई घृणा है ना प्रेम वरण एक मोहब्बत का रिश्ता है एक डिवाइन लव का रिश्ता है जो इस हाथ का और इस हाथ का जो रिश्ता है वो एक दिव्य प्रेम का रिश्ता है सांसारिक प्रेम का रिश्ता भी नहीं है न कोई उपकार कर रहा है कि इसमें कांटा लगा था ये हाथ से निकाल दिया था ये हाथ ने इस हाथ पर उपकार करा क्योंकि ये रिश्ता दिव्य प्रेम का है जहां ना तो कोई उपकार है न कोई प्रतिस्पर्धा है न कोई इस हाथ के इस से घृणा है वरन हम एक ही शरीर के हिस्से होने के कारण ये हिस्से आपस में कभी वैर नहीं करते वैसे ही ब्रह्मांड में सब कुछ सब लोग सब वस्तुएं, सब विचार इसी ब्रह्म के हिस्से हैं तो फिर ये एक दूसरे से वेर कैसे करेंगे जब वो वेर नहीं करेंगे तो तत्व नुप्त थे तब वहाँ पर घृणा शांत हो जाती वहाँ घृणा अपना अस्तित्व छोड़ देती घृणा नाम की कोई चीज नहीं रह जाती यशमिन सर्वाणी भूतानी जब समस्त भूतों में या न समस्त ब्रह्मांड में समस्त अस्तित्व में आत्म व भूवि जन आत्म एवं आभूत विजानतः आत्म एव या आत्म आत्मा की तरह आभूत या हो गए बन गए विजानतः विजानतः मतलब योगी या ज्ञानी के लिए विजानतः कहा जो जान गया है जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है वो विजानत है जिसको यह ज्ञान प्राप्त हो गया है कि सर्व भूत चात्मा नतुगुप्सते यवाणी भूतानी आत्मेवा आत्मेव अभूत विजानत जो उसके लिए जब सब भूत आत्मा हो गए हैं है ना? ये कुर्सी को भी वो देख रहा है कि आत्मा रूप में मित्र को भी आत्मा के रूप में देखता है और इस पत्थर को भी आत्मा के रूप में देखता है प्रतिस्पर्धी है उसको भी आत्मा के रूप में देखता है तो क्या होता है तथा वो मोह फिर उसे मोह कैसा होगा किस चीज से मोह होगा क्या यह हाथ इस हाथ से मोह करेगा कह तो शोक फिर वो शोक भी कैसे करेगा किस चीज का शोक करेगा एकत्व अनुपशत जब एक देखता है जब तक वो दो देखता था उसको मोह भी था शोक भी था लेकिन अब क्या देखता है वो एक देखता है एकत्वम अनुपश्यतः वो एक देखता है इसलिए अब उसको कैसा मोह और कैसा शोक वो शोक और मोह से परे हो जाता है पर्याय का छुक आप यहाँ पर उसकी फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए उसके गुणों का वर्णन किया गया है। हालांकि वो निर्गुण है फिर हम अच्छी तरह से सोच लें निर्गुण है लेकिन उसको सगुण रूप में दिखाना हमारी मजबूरी है ताकि हमारे पास एक शब्द चित्र बन जाए मेंटल इमेज बन जाए उसके बाद हम ध्यान में उसका एहसास कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम शब्द चित्र नहीं बनाएंगे तो उसका ध्यान में एहसास कर पाना हमारे लिए कठिन है क्योंकि हमारा जो साइक है जो हमारा मन स्थिति है जो हमारा मन है वो द्वैतवादी द्वैतवादी है और हजारों वर्षों से द्वैत दर्शन करता चला आ रहा है इसलिए उस मन के अनुकूल उसको लाना पड़ेगा तब वो मन उसके अनुकूल हो जाएगा इसलिए यहां पर उसके फिर उसके गुण बताए गए हैं कि सपर्याग सपर्याग पर्याग का मतलब सपर्याग का मतलब होता है वाइड स्प्रेड प्रेजेंट एवरीवेयर हर दिशा में दिशाओं को व्याप्त करते हुए यानी वह पर्याग या सर्वगत सर्वगत यानी व्यापक वह हर जगह है शुक्रम सब सर शुक्रम शुक्रम का मतलब होता है जो तेज है शुक्र ग्रह को हम शुक्र क्यों बोलते हैं क्योंकि वो सबसे तेज चमकता हुआ दिखाई देता है इसलिए उसको शुक्र ग्रह बोला जाता है शुक्र का मतलब होता है तेज तो वो तेजस्वी ब्राइट है यानी ब्राइट कहने का मतलब यहाँ ये ब्राइटनेस नहीं लाइट की और वो बताते हैं कि ब्राइटेस्ट है यानी संसार में उससे ज्यादा ब्राइट और कुछ भी नहीं है उससे ज़्यादा शुक्र कुछ भी नहीं है और इसका गुड़ मतलब ये है कि जितने भी ब्राइटनेस है यानी जितनी भी शुक्रता है संसार में जो भी चमकने वाली वस्तु हैं उसमें उसी की चमक है अगर हीरा चमकता है तो उसमें आत्मा की चमक से चमकता है अगर ये बल्ब जलता है तो आत्मा की चमक से चमकता है सूर्य जलता है सूर्य चमकता है तो उस आत्मा की चमक से चमकता है चंद्रमा चमकता है तो उस आत्मा की चमक से चमकता है सितारे चमकते हैं तो उसमें वो जो चमक है वो आत्मा की इसलिए वो ब्राइट है ब्राइटेस्ट है और सारे संसार की ब्राइटनेस संसार की जितनी शुक्रता है वो उसी की शुक्रता है फिर अकायम सर परेगा क्षुक्रम अकायम जिसका कोई शरीर नहीं है क्योंकि वो शरीर की ब जेल से मुक्त है शरीर एक नियति है शरीर एक बंधन है उस शरीर से वो पूरी तरह से मुक्त है अकायम अवर्णम व्रण का मतलब होता है जिसको चोट पहुँचाई जा सके जिसको डिफॉर्म किया जा सके जिसको आप हथौड़ी मारो जैसे आपने सोना ले लिया हथौड़ी मारी तो उसके पन्नी बना दो खींचा उसको तार बना दो लेकिन इस अवर्णम आप इसको डिफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि उसका फॉर्म नहीं है तो डिफॉर्म कैसे करोगे उसका कोई रूप ही नहीं है तो उसको विरूप कैसे करोगे इसलिए उस पर कोई चोट पहुँचाना संभव नहीं है तो अकायन अवर्णम अस्नावी यानी वो स्नायुओं से रहित है उसके किसी तरह की शराय नहीं है उसमें आर्टरीज़, वेंस न्यूरॉन्स कुछ भी नहीं है जो उसको कोई जानकारी लाके देते हों या वो कर्म करने के लिए उसको कोई मोटर सिस्टम की जरूरत हो इस तरीके से हम कर्म करेंगे और इन कर्मों को हम स्वीकार करेंगे इस तरह से उसको किसी भी स्नायु की जरूरत नहीं है तो अस्नावीरम शुद्धम वह शुद्ध है शुद्धता का मूल है जो कुछ शुद्ध है उसमें शुद्धता आत्मा है जैसे जल शुद्ध है तो उसमें शुद्धता तो क्वालिटी है शुद्धता की वो आत्मा है तो शुद्धम, उसको कोई कर्मफल कभी भी स्पर्श नहीं करता वो पाप से परे है है ना, पुण्य से भी परे है किसी भी कर्मफल से वो परे है अपाप कवि मनुष्य कवि का मतलब क्या होता है कवि वेद में कवि उसको बोलते हैं जो ज्ञानी है। जो विभिन्न ज्ञान उसके पास हासिल हैं वही कवि कहलाता है वो सर्वद्रष्टा है उसको सब ज्ञान है इसलिए इसका उदाहरण है ना उसमें उत्तिष्ट जाग्रत प्राप्य वरानी बोधित क्षुरस धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवय वदंती रास्ता कठिन है ऐसा कवि कहता है कवि का मतलब होता है ज्ञानी कहता है जिसने जान रखा है सर्वोद्रष्टा है जिसको भूत भविष्य सबका ज्ञान है वो कहता है कि उठो जागो गुरु के शरण में जाओ और ज्ञान प्राप्त करो क्योंकि ये द्वैत से अद्वैत पर जाने का रास्ता बड़ा कठिन है छुरे की धार पर चलने की तरह क्षुर धारा निश्चिता दुरतया ये दुर्गम रास्ता है इसलिए इस पर चलने के लिए आपको गुरु का हाथ पकड़ लो या किसी ज्ञानी का हाथ पकड़ लो ये कौन बोलता है कवय कवि बोलता है कवि ये ने जो सर्वद्रष्टा है जो जानता है इसके बिगर तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है तो कवि का मतलब होता है सर्वद्रष्टा तो कवि मनीषी मनीषी का मतलब क्या होता है सर्वज्ञाता जो सब जानता है यानी इसकी क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं करैक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं किसकी आत्मा की क्योंकि वो कवि है मनीषी है परिभू है स्वयंभू है परिभू का मतलब होता है जिसकी सुप्रीमेसी है यानी उससे उत्कृष्ट कुछ है नहीं अगर हम कहें कि इससे उत्कृष्ट क्या है इससे उत्कृष्ट क्या है तो उसकृत जिस किसी भी वस्तु में उत्कृष्टता है जो अच्छी क्वालिटी है बेस्ट क्वालिटी है उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आत्मा है तो बेस्ट क्वालिटी है वह आत्मा है इसलिए वो परिभू है मतलब सबसे उत्कृष्ट है उससे उत्कृष्ट और कुछ हो नहीं होने सकता और स्वयंभू है स्वयंभू का मतलब आए समस्त कारणों का कारण उसका और कोई कारण नहीं है जैसे मेरा कारण मेरे पिता तो उन मेरे पिता का कारण मेरे दादा इस दरी का कारण कपास उस कपास का कारण वो कपास का बीज यानी हम हर चीज़ का कारण खोज सकते हैं लेकिन उसका कारण कभी नहीं खोजा जा सकता है आत्मा का कोई कारण नहीं क्योंकि वो सब कारणों का कारण है जो संसार में जो कुछ कारणों को इकट्ठा करते चला तो सब चीज़ के कारण इकट्ठे होते हैं हो वहीं आ जाते उसी बिंदु पर आ जाते समस्त कारणों का कारण है इसलिए वो स्वयं स्वयंभू है यथा तथ्य तो अर्थान अब यथा योग्य रूप से विभाजित किया हुआ है क्या विभाजित क्या है शाश्वती समाभ्य यहां पर संसार जो चल रहा है उसको चलाने के लिए परमेश्वर ने ब्रह्मा बनाए जो प्रजापति कहलाए प्रजापतियों ने संसार को मैनेज किया अब बनाया जैसे हम एक दुकान खोल ली इंदौर में तो हम एक मैनेजर बिठा देते हैं कि भाई तुम संभालो उस दुकान इस को इस तरीके से प्रजापति को ब्रह्मांड की जिम्मेदारी दी तो ये क्या करता है शाश्वत शाश्वतभ्य समाभ्य यानी नित्य संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए वो विभाग करता है अब इसका मतलब समझ लें अपन इन शब्दों के बजाय इसका मतलब समझ लें कि वही चैतन्य है वही आत्मा है जो ये तय करता है कि सूर्य चमकेगा चंद्रमा क्या करेगा धरती क्या करेगी इस पूरे ब्रह्मांड में जो हमारे अपने अपने कर्तव्य हैं जड़ के भी और चेतन के भी उन समस्त कर्तव्यों का विभाग कौन करता है वो यही है जो इन समस्त कर्तव्यों को विभाग करने वाला है यही है जो इस ब्रह्मांड का प्रजापति है और जो इस समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका विभाजन करता है जिम्मेदारी सौंपता है इस तरह इन सूत्रों में हमने क्या पढ़ा पूर्णत आत्मा का स्वरूप क्या है ब्रह्म का स्वरूप क्या है पहले तीन में हमने क्या पढ़ा था कि सदगुण वाले साधक के लिए क्या दृष्टि होगी और अगर वो सदगुण नहीं है तो रजोगुण को तुरंत पकड़ ले ऐसा नहीं हो कि वो तमोगुण में गिर जाए इसलिए उसे रजोगुण में अटके रहने की सलाह दी गई है ताकि वो तमोगुण में नहीं गिर जाए निष्कर्मण्यता है दुष्कर्मण्यता में ना गिर जाए इसलिए क्योंकि ज्ञान नहीं है तो फिर उसके पास दो रास्ते बच जाते हैं कि या तो वो सकाम कर्म करे फिर निष्काम कर्म करे और फिर ज्ञान की अर्हता प्राप्त करे या फिर ज्ञान ना होने के कारण वो दुष्कर्मों में फंस सकता है अकर्मण्यता में फंस सकता है उस अकर्मण्यता दुष्कर्मण्यता से गिरने से उस गड्ढे में गिरने से रोकने के लिए कहता है कि कर्म कुर्वण्य वे है छतम समा सौ साल तक जीने की इच्छा करे कर्म करते हुए ताकि वो निष्कर्मणता में न फंस जाए और, और निष्कर्मणता में जो चला जाता है वो नाम तेलों का उसमें वो अंधेरे गर्त में गिरता है उसके बाद भी ये आज जो हमने पढ़ा वो थी हमारी आत्मा का स्वरूप जो कि वो स्वरूप तो है नहीं उसका बताया भी नहीं जा सकता लेकिन उसको समझने के लिए इन शब्दों का अटपटी सी भाषा का सहारा लेना जरूर क्योंकि वो तेज से तेज चलने वाले से तेज निकल जाता है जबकि वो बैठा ही रहता है तो चलना तब संभव है जबकि वो वहाँ पर न हो और यहाँ पर हो तो यहाँ से वहाँ तक चलेगा और वहाँ पर भी और यहाँ पर भी है और फिर ऐसा भी नहीं कि वो आत्मा लगे आत्मा लगे वो एक ही आत्मा यहाँ भी और वही आत्मा वहाँ भी है तो फिर वो बिना चले भी वहाँ उपलब्ध है पहले से इस तरह से ये दृष्टि हमारी जब धीरे धीरे बदलती है तो आत्मा का स्वरूप हृदय में आउतरित होता है हृदयंगम होने लगता है तो इस बात के साथ ही आज का अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं